सच पूछा जाए तो दोनों संदर्भों में किया गया विश्लेषण एक प्रकार से एक दूसरे का पूरक है स्थाई आत्मा का इस प्रसंग में जो स्वरूप उभर कर आता है वो निष्कृष्ट रूप में इस रूप से स्थिर प्रमाता का है क्योंकि प्रमाता ज्ञान प्रक्रिया की अन्यतम महत्वपूर्ण कड़ी है अतः प्रमातृ विचार ज्ञान मीमांसा का आधारभूत अंग बन जाता है प्रतिज्ञा के प्रमाण शास्त्रीय चिंतन में ये युक्ति प्रक्रिया अपनी तार्किक परिणति तक पहुँचती दिखाई देती है यहाँ परमेश्वर ईश्वर की परिकल्पना विशुद्ध ज्ञान मीमांसी शब्दावली में परम प्रमाता या अंतिम प्रमाता के रूप में की गई है परमातृत्व का अर्थ है ज्ञानात्मिका क्रिया का कर्तृत्व अर्थात ज्ञान व्यापारों में होने वाला ज्ञाता का स्वातंत्र्य, जिसे तत्व मीवासीय शब्दावली में शक्ति कहा गया है शक्ति को पहचान कर पारिभाषिक शब्दों में शक्ति के आविष्करण द्वारा दूसरे शब्दों में शक्ति को हेतु या सोपान बनाकर शक्तिमान अर्थात अपनी आत्मा या ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है शक्ति की भूमिका में स्मृति ज्ञानात्मक स्वातंत्र का ही एक आयाम है अतः उसके स्वरूप की सम्यक पहचान के द्वारा स्मृता स्मृति के प्रमाता आत्मा का उत्पादन किया जा सकता है इस प्रकार ज्ञान मीमांसी और तत्व मीमांसी प्रतियों में बिंब प्रतिबिंब भाव की झलक साफ देखी जा सकती है इनके अतिरिक्त ज्ञान के अधिप्रमाणीय मेटाकिस्टमोलॉजिकल आध्यात्मिक स्परिचुअल और सौंदर्यशास्त्री, शास्त्री संदर्भों में भी स्मृति की मूलगामी भूमिका पर मंथन हुआ है हम आगामी पंक्तियों में स्मृति के ज्ञान पक्ष तक ही अपने को सीमित रखने का प्रयास करेंगे त्रिगदर्शन में स्मृति का तलस्पर्शी विवेचन उत्पल और अभिनव गुप्त के प्रत्यभिज्ञा ग्रंथों में मिलता है उत्पल की सबसे बड़ी चिंता है कि जनस्थिति के नाश को कैसे बचाया जाए दूसरे शब्दों में लोक व्यवहार का प्रवाह कैसे अखुंठित बना रहे आपातः यद्यपि समस्या का मूल ज्ञान नहीं लगता और उत्पल और अभिनव इसे उठाते भी ज्ञानात्मक संदर्भ में ही है बौद्ध प्रमाण बौद्ध प्रमाण परंपरा से मिलने वाली चुनौती के उत्तर के तौर पर प्रतिभिज्ञा दार्शनिकों की अटूट मान्यता है मैं बीच में छोड़ छोड़ के पढ़ रहा हूँ तो थोड़ी सी असुविधा हो सकती है ये प्रश्न चार पर आ जाइएगा प्रतिभिज्ञा दार्शनिकों की अटूट मान्यता है कि स्मरणात्मक अनुसंधान के बिना लोकस्थिति ध्वस्त हो जाएगी इस प्रकार वे स्मृति की सिद्धि में एक लोकातिक्रामी ट्रांसेंडेंटल युक्ति प्रस्तुत करते हैं शैवों की अनास्था और चिंता के मूल में है बौद्ध प्रमाणविदों के मापदंडों पर स्मृति की असंभव्यता का होना स्वसंवेदन या स्वप्रकाश रूप होने पर भी उनके आत्मिष्ट होने के कारण स्वलक्षणाभासी तथा क्षणिक ज्ञानों की अन्य ज्ञान विषयता का निषेध करना होगा ज्ञानांतरा विद्यता की इस स्थिति में यदि हर ज्ञान आत्मनिष्ठ है क्षण रूप है और इनका विषय भी क्षण परिभाष्य है तो स्मृति प्रतिभिज्ञा अध्यवसाय और स्विकल्पक प्रत्यक्ष के विषय अलग अलग होंगे फलत लोकव्यवहार का आधार जो एक विषयता से व्याप्त है और परस्पर प्राप्ति प्रवित्ति रूप है शैवों के लिए स्मृति की अनुसंधानात्मक संरचना का मार्ग प्रशस्त करता है एवमनोन भिन्ना अपरस्पर वेदीना अनुसंधान जन्मचे जनस्पति न चेदतकृतान्त तो विश्वपो महेश्वर सदे कश्चिवपुर ज्ञान स्मृत्यपोहन मैं कोटेशन्स कम से कम पढूंगा और अनुसंधान है भिन्न भिन्न ज्ञानों की एक विषय पर केंद्रित विमर्शात्मक अनविति इसीलिए स्मृति प्रत्यभिज्ञा सविकल्पक प्रत्यक्ष सबका विषय वही है जो अनुभव का विषय है अन्योन्य विषय संगठना का अर्थ है सारे विषय ज्ञानों का अन्योन्यानुसंधान अनुसंधान यह अनुसंधान तभी संभव है जब इनका एक चेतन आधार हो जो अपने स्वातंत्र से इनको एक दूसरे में पिरो सके वस्तुतः चेतना का यही वास्तविक स्वरूप है तृक प्रमाणविदों ने स्मृति को बुद्धि बुद्धिवृत्त्यात्मक ज्ञान के मुख्य प्रकारों ज्ञान स्मृति और अपोहन पृष्ठ पाँच में से एक विशिष्ट प्रकार के रूप में निरूपित किया है स्मृति के स्वरूप निर्णय में उत्पल के समक्ष परम्परागत प्रतिदर्श मॉडल योग सूत्र की परिभाषा अनुभूत विषय संप्रमोशः स्मृति ही अनुभव किए गए विषय का अपहार या नाश न होना स्मृति है का था परंतु तृत नैयायिकों के कतिपय मौलिक सरोकार यथोपलब्ध उपर्युक्त परिभाषा में समाहित नहीं हो पा रहे थे शैवों का प्रधान सरोकार शैवों के प्रधान सरोकारों में पहला था कि दो ज्ञानों की एक विषयता होने पर ज्ञान व्यापार की वो कौन सी रासायनिक क्रिया है जिसके कारण अनुभव का यह इदम स्मृति के वह सह में बदल जाता है दूसरा प्रश्न था कि यदि ज्ञान का काम वस्तु का प्रकाशन करना है तो यह वर्तमान में और वस्तु के समक्ष समक्ष होने की स्थिति में ही संभव है पर अतीत में प्रकाशित अर्थात अनुभूत और वर्तमान अर्थात स्मृति काल में परोक्ष विषय का स्मृति ज्ञान कैसे प्रकाशन कर सकता है तीसरा प्रश्न प्रमाता से संबद्ध है प्रमाता जो स्थाई और विभिन्न कालों में अनुवर्तमान है उसे कालिक परिच्छों से कैसे उपहित किया जा सकता है दूसरे शब्दों में कालिक परिच्छिन्नताओं से उपहित प्रमाता की एकता को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है एक चौथा सरोकार और भी था कि यदि स्मृति अनुभव के विषय का ही नहीं अनुभव का भी प्रकाशन करती है तो पूर्व ज्ञान का प्रमेयीकरण किए बिना ऑब्जेक्ट विदाउट इट्स ऑब्जेक्टिफाइंग द प्रीवियस नॉलेज पूर्व ज्ञान का प्रमेयीकरण किए बिना पूर्व ज्ञान का ऐसे प्रकाशन कैसे संभव है पाँचवा सरोकार स्मृति के प्रामाण्य को लेकर था क्या स्मृति ज्ञान को प्रामाणिक माना जा सकता है दूसरे शब्दों में क्या वो प्रमारूप ज्ञान कहा जा सकता है यदि हाँ तो क्यों क्योंकि प्रमाण की परिभाषा उस पर लागू नहीं होती वो अपूर्व का ज्ञान नहीं कराती और यदि नहीं तो क्यों क्योंकि अनुभव का ही विषय तो स्मृति का विषय है और यदि अनुभव प्रामाणिक ज्ञान है तो स्मृति को भी प्रामाणिक होना चाहिए इससे मिलता जुलता प्रश्न है कि क्या स्वप्न मन की उड़ान संकल्प की भांति स्मरण का विषय अवस्तु या भ्रांत कहा जा सकता है क्योंकि इन सभी में भासित होने वाले विषय बाह्य वस्तु से सीधे उत्पन्न नहीं होते तो उनके आ, उनके अंतर्घटन में इस अर्थ में सब में आंतरिक समानता है कि वे अस्थिर हैं सर्वप्रमात्र साधारण नहीं हैं और पूर्व अनुभव के संस्कार से उत्पन्न हुए इसी से से जुड़ा प्रश्न यह भी है कि वाही वस्तु से नहीं बल्कि संस्कार से उत्पन्न होने वाले विशुद्ध कल्पना व्यापार प्रत्यक्ष से उत्पन्न होने वाले अध्यवसाय और स्मरण के पारस्परिक भेदन का आधार क्या होगा इन सभी पर गंभीर विचार करते हुए त्रिक दार्शनिक स्वप्रतिपादित ज्ञान के गतिशील सिद्धांत डायनेमिक थ्योरी ऑफ नॉलेज के अंग रूप से स्मृति की गतिशील अवधारणा डाइमिक दाइने, डायनेमिक नोशन ऑफ मेमोरी का उन्मीलन करते हैं इसी दृष्टि से वो पतंजलि की परिभाषा में अत्यंत सूक्ष्म पर अत्यंत महत्वपूर्ण दो परिष्कार करते हैं हम इनका आगे चलकर आकलन करेंगे स्मृति का परिभाषा सूत्र है ईश्वर प्रतिज्ञा कारिका के स्मृत्या की पहली कारिका सही पूर्वानुभापलब्धा परतोपि सन विमृशन सैति स्वैरी स्मृतिपदिश्यते इसका हिंदी में अनुवाद है क्योंकि पूर्व अनुभव में गृहित विषय को जानने वाला वो स्वतंत्र महेश्वर बाद के स्मरण काल में भी वर्तमान रहता हुआ उस गृीत और उस गृहित वस्तु का सह इस रूप से विमर्शन करता हुआ याद करता है ऐसा कहा जाता है ये कार्य है आपातः उपर्युक्त वक्तव्य स्मृति का लक्षण नहीं लगता और शैव दार्शनिकों ने पर शैव दार्शनिकों ने जानबूझकर इस पद्धति का आश्रय लिया है सात वो याद करता है पहला ही पैरा है वो याद करता है सहस्मृति कहकर कारिकाकार इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि स्मृति स्मरणकर्ता का व्यापार है ये करता वो है जिसने प्रत्यक्ष अर्थ का अनुभव किया है फलतः अपने अंदर उस अर्थ बोध को लिए हुए वो स्मृता आज भी परवर्ती स्मरण काल में विद्यमान है कर्ता चूंकि संविद मात्र रूप है अतः कालकृत वर्तमान भूत आदि परिच्छेदात्मक संकोच से जन्य जो अवस्था भेद हैं उसे छू भी नहीं पाते फलत उसकी व्यापकता अक्षुण रहती है काल अर्थ का परिच्छेदन करता है ज्ञानात्मिका संवित का नहीं इसका सहज निहित अर्थ है कि स्मृति काल में अनुभूत विषय अनुभव से एकाकार होकर अनुभव के अंदर ही स्थित रहता है हम सभी जानते हैं कि स्मरण में भाषित होने वाले विषय का परामर्शन सह के रूप में होता है विचारणीय प्रश्न ये है कि स्मरण में हाँ विचारणीय यह है कि स्मरण में भाषित होने वाले उस विषय का ग्रहण या परामर्शन सह क्यों होता है क्योंकि काल से अछूती अप्रभावित चेतना और उसके अंदर रहने वाले भाव राशि के परामर्श की दो ही स्थितियां संभव है एक यदि वो चिन्मय रूप से परामर्श होता है तो वस्तु का प्रमातृतया ग्राहकतया अहमाकार ही परामर्शन होगा अहम परामर्श चेतना के पूर्ण भाव का अर्थात अंतस्थ सारी भाव राशि का परामर्श है दूसरे यदि वस्तु का चेतना से पृथक प्रमेय चैत्य भाव से विमर्टित इदमाकार भाषण होता है तो यहाँ पर भी दो विकल्पों की संभावना है पहले विकल्प में वस्तु इदनतया भाषित होकर भी अंततः अहंता में विश्रांत होती है दूसरे विकल्प में अहंता में विश्रांत न होने पर भी विषय का ईदनतया ही परामर्श परामर्शन होगा पर यहाँ समस्या ये है कि इदम यह इस ये अनुभव ही हो जाएगा ये पूर्व पूर्वानुभूतात्मक स्मरण नहीं होगा शैव दार्शनिकों का कहना है कि यही प्रमाता या परप अर्थात महेश्वर का अपना स्वातंत्र है कि वो अंतस्थ वस्तु के स्मरण में इदम को सह में रूपांतरित कर देता है संदर्भ संदर्भ संदर्भगत प्रकरण में उत्पल के लिए उत्पल स्वतंत्र के लिए स्वयरी शब्द का प्रयोग करते हैं यह इस बात की घोषणा है कि स्मृति प्रमाता की कर्तृता है प्रमाता का परम स्वातंत्र है उत्पल इस कर्ता के व्यवहार को अपनी वृत्ति में स्मृति के लक्षण में ढाल देते हैं मैं थोड़ा तेजी से पढ़ रहा हूँ हो सकता है कि मैं समय जस्ट टू बी टाइम तो उत्पल इस कर्तृ व्यापार को अपनी वृत्ति में स्मृति के लक्षण में ढाल देते हैं पृष्ठाठ बाद में लक्षण क्या है बाद में स्मृति काल में भी पूर्वानुभूत अर्थ के अनुभविता के अनुभवकर्ता के रूप में बने रहने के कारण पूर्व अनुभूत अर्थ के प्रकाश का न होना असम प्रमोषण योग सूत्र यहाँ पर असम प्रमोषणम असम प्रमोषण को असम प्रमोषणम कर देते हैं उस एक विभु अर्थात अनेक व्यापारों के निर्वर्तक करता का वह पहले ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जा रहा है मैं अनुवाद कर रहा हूँ कि वो अनुभव पहले अनुभव किया जा चुका है इस प्रकार का होने वाला प्रत्यवर्श नामक व्यापार इसको अगर आप नहीं समझें तो कोई चिंता नहीं मैं उसको कर दू यहाँ पर तीन टिप्पणियाँ आवश्यक हूँ मैंने सुनू उनका पहली तो ये विश्लेषण करने पर इस प्रक्रिया के चार घटक दिखाई देते हैं पहला कि स्मृति एक व्यापार है दूसरा व्यापार का स्वरूप है वह सह इस प्रकार से पहले अनुभव किया जा चुका है इस प्रकार का प्रत्युमर्श तीसरा ये एक समर्थ प्रमा प्रमाता का व्यापार है और चौथा ये प्रमाता वही है जिसने अनुभव काल में स्मरण किया था और उस पूर्व अनुभव किए गए अर्थ के अनुभविता के रूप में भी जो बाद के स्मरण के समय बना रहता है यही उसकी एकता है और यही कारण है कि उत्तर काल में पूर्वानुभूत रूप से प्रत्यामर्शन का एक होने के नाते दोनों कालों का वो स्पर्श कर पाता है दूसरी अभिनव ध्यान दिलाते हैं कि यहाँ उत्पल अपने प्रेरणा स्रोत पतंजलि के स्मृत सूत्र में एक सूक्ष्म संशोधन करते हैं उपरयुक्त परिभाषा में वो पतंजलि के असंप्रमोष को असंप्रमोषणम में बदल देते हैं कारण असम असंप, असंप्रमोश सिद्धता का वाचक है और असंप्रमोषण साध्यमानता रूप कर व्यापारता का वाचक है दूसरा संशोधन है कि पतंजलि के अर्थ में वो प्रकाश शब्द को भी जोड़ देते हैं परिणाम ये होता है कि अनुभव के विषय के अनपहार के स्थान पर उत्पल की दृष्टि में विषय को गर्भीकृत किए हुए पूर्वानुभव पूर्वानुभूतार्थ प्रकाश का स्मृति में अनपहार होता है अर्थात पूर्वानुभव का अत्यंत अपहरण या अपहस्तन नहीं होता प्रकाश शब्द के आसूत्रों के द्वारा उत्पल प्रत्यविज्ञा दर्शन के आधारभूत आवर्ती मानक पैराडाइम को भी इसके बीच में अवकाश प्रदान कर देते हैं वो पैराडाइम है कि तृत चिंतन की प्रत्येक अवधारणा प्रकाश और विमर्श की युग्मता से ही परिघटित होती यदि वृत्तिगत परिभाषा को पढ़ें तो पाएंगे कि पूर्वानुभूत अर्थ के असंप्रमोष पूर्वानुभूत अर्थ के प्रकाश के असंप्रमोशन का अर्थ है कर्ता के द्वारा पूर्वानुभूत रूप से वस्तु का प्रत्यवमर्षण दूसरे शब्दों में अनुभव प्रकाश रूप है और स्मृति प्रत्यवमर्श रूप भंग्यंतर से अनुभव में प्रमाता वस्तु का प्रकाशन करता है और स्मृति में पूर्वानुभूत का प्रत्यवमर्शन क्योंकि प्रकाश का सुहाव है प्रत्यवर्ष इसलिए दोनों ज्ञानों और उनके विषयों में एक तांता अक्षुण रहती है तीसरी बात चल रही है स्मृति की कर्त व्यापार रूपता की स्वैरी कर्ता की क्रिया की यह का वह में रूपांतरण इदम का सह रूपांतरण का कारणानुसंधान करते हुए शैव प्रमाणवित प्रमाता के स्वातंत्र की अवधारणा का उन्मीलन करते हैं स्वरता स्वतंत्रता का ये उन्मेष दोहरा है एक ओर वो प्रमाता को व्याप्त करता है तो दूसरी ओर स्मृति और, और अनुभव की एक विषयता की रक्षा करते हुए स्मृति में विषय के प्रत्यवमर्शात्मक रूपांतरण का मार्ग प्रशस्त करता है स्वरिता स्वतंत्रता के पहले उन्मेष में महेश्वर अपने को अपरिमित प्रमाता के रूप में भाषित न कर परिमित व्यक्ति प्रमाता के रूप में आभासित करता है सीधे शब्दों में अनुभव के अभिनव के अनुसार साधारण व्यक्ति प्रमाता भी व्यक्ति साधारण भी स्वातंत्र की महिमा से मंडित है और वो उस स्वातंत्र को पृष्ठदस्त उस स्वातंत्र को स्वात, अपने में महसूस करता हुआ अभिनव कहते हैं तब रूपताम आत्मनिस्वीकुर में ही सारे ज्ञानों कई सारे ज्ञान सारे ज्ञान व्यापारों का संपादन करता है स्वरीता का दूसरा उन्मेष स्वतंत्रता का दूसरा उन्मेष विषय बोध की दो अवस्थाओं में अनुभव के इदम का स्मृति के सह के प्रतिफलन में होता है दो ज्ञानों के विषयात्मक एकानुसंधान की इस प्रक्रिया को विमर्शनी में बहुत गंभीरता से उठाते हुए अभिनव सह के प्रत्यवर्शन का विश्लेषण करते हैं सहरूप परामर्श पूरी तरह से शुद्ध प्रमाता का अहम परामर्श नहीं है जो काल के स्पर्श से सर्वथा रहित है और नहीं ऐसी वस्तु का परामर्श है जो उस परप प्रमाता से अत्यंत भिन्न है परंतु ऐसे विषय का परामर्श है एक जो कि पूर्व में अनुभव के समय पूर्व अनुभव के देश और काल से अवच्छिन्न प्रमाता से संबंध के कारण पर प्रमाता से अलग किया जा चुका है और इस कारण से अहंता में उसका अस्तित्व तो पूरी तरह से विलीन नहीं हो पाया है दूसरा जो उसी पृथकृत अवस्था में मानो तमस से अंधकार से ढांक कर हृदय में स्थापित कर दिया गया हो और तीसरा जो संस्कार शब्द के पारिभाषिक शब्द से पुकारा जाता है इसलिए जब विषय के ऊपर से उस अंधकार की चादर को उठाते हैं तो तब उस चादर के हट जाने पर वो विषय अनुभव काल जैसा चिन्मय अहम रूप प्रमाता से अलग किया हुआ ही भाषित होता है शंका हो सकती है कि तब तो उसे इदम रूप से ही भाषित होना चाहिए पर ऐसा नहीं होता क्योंकि स्मरियमाण विषय स्मरण किया जाता हुआ विषय पूर्व अनुभव के शरीर काल और देश आदि के संबंध जिनके कारण से वो पूर्वकालीन ज्ञान में प्रमाता से पृथक कर दिया गया था को त्यागे बिना ही स्मृति में प्रकाशित होता है यही कारण है कि इस समय होने वाले स्मरण काल का परामर्शन भी इस स्मरण की जाती हुई वस्तु के प्रकाशन में पूरी तरह से ओझल नहीं होता इस प्रकार सह परामर्श का स्वभाव है काल भेद के या, काल भेद के कारण परस्पर विरुद्ध पूर्व और अपर दोनों परामर्शों का स्वरूपगत एक ही भाव सह परामर्श के रहस्य को खोलते हुए अभिनव कहते हैं कि प्रमाता की चेतना पूर्व काल में अनुभवगत परामर्श की विषय निष्ठता का ग्रहण करती हुई इस समय होने वाले स्मृतगत परामर्श की का प्रधानतया परामर्श करती है। इस प्रकार का परामर्श सह परामर्श कहलाता है पृष्ठ 11। विमर्शनी के टीकाकार मैं समझता हूं कि इस अंश को हम थोड़ा छोड़ देते हैं समय की बहुत कमी है प्रश्न कठिनाई क्या है कि एक आर्गुमेंट एक सब आर्गुमेंट को सपोर्ट करता है तो बीच में कहीं से तोड़ करके उठने की जो है वो कठिनाई बड़ी हो जाती है विशृंखल हो जाता है तो और नहीं मैं आपकी सीमाओं को भी जानता हूं और विषय की सीमा को भी देख रहा हूं तो दोनों में संतुलन थोड़ा कठिन हो रहा है ठीक है इन दोनों के बीच का रास्ता कर लिया जाए नहीं मैं वही करूँ आप मैं वही आप अपनी बात पूरी कहें क्योंकि इतना महत्वपूर्ण पत्र सुनाई नहीं पड़ता है जल्दी तो, तो इसलिए आप अपनी बात को अवश्य कहें सह परामर्श के रहस्य को खोते हुए रोज़ मैंने अभिनव गुप्त अभिनव कहते हैं कि प्रमाता की चेतना पूर्व काल में अनुभवगत परामर्श की विषय निष्ठता का परामर्श कर ग्रहण करती हुई इस समय होने वाले स्मृतिगति परामर्श की विषय निष्ठता का प्रधानतया परामर्श करती है इस प्रकार का परामर्श सह परामर्श है विमर्शनी के टीकाकार भास्कर कंठ के समझाने का ढंग थोड़ा अलग है उनके अनुसार अनुभव परामर्श एकल परामर्श और स्मृत परामर्श जटिल परामर्श तो परामर्श एक हो जाते इसमें स्मृत के काल का परामर्श अनुभव कालीन विमर्श के परामर्श की अवधि बनकर के खड़ा हो जाता है और इसलिए स्मृत इस काल की चेतना अधिक प्रखर होती है इस ज्ञान में पूर्वानुभूत भाव के स्वरूप का प्रकाशन है और स्मृत काल में उसका परामर्शन प्रकाश विमर्श की इस एकता के द्वारा सह रूप आकार ग्रहण करता है अभिनव इसे परमेश्वर की क्रिया या व्यापार मानते हैं और उनकी प्रेरणा के स्रोत हैं उनके परम गुरु उत्पल जो वस्तु जो इस बात को इसी बात को प्रतिभिज्ञा के दूसरे पैराडाइम को का, की व्यवहार का हर आयाम वस्तुतः अंतस्थ का बहिष्करण है को स्मृत क्रिया में भी उसकी अनुसूति दिखाते हुए प्रतिपादित तो करते हैं उनके अनुसार स्मृतिक क्रिया भी उसी परमेश्वर की है सच पूछा जाए तो स्मृति का प्रारंभ होता है उस स्मृति का प्रारंभ होता है अपने उस विषय के विमर्श को फिर पाने की इच्छा के साथ जिसका पूर्व में अनुभव किया जा चुका है और जो इस समय स्मृता के अंदर विद्यमान है अंतस्थित और इस क्रिया का अंत होता है बाहर उस विषय के सह अर्थात उस अतीत काल के विमर्श से रंगे हुए पहले अनुभव किए जा चुके विषय के परामर्श के साथ इस अंश पर विवृत विमर्शनी में अभिनव अपनी सूक्ष्मेक्षी व्याख्या में स्मृति की भावात्मक संरचना को कश्मीर के शैबों के द्वारा अभ्युपगत कर्म कर, कर्त कर्म भाव की शब्दावली में अनुदित करते हैं जो और इस प्रकार पहले कर्ता फिर उसका कर्म प्रमाता और उसकी स्मरणात्मक क्रिया में आंतरिक क्रमरूपता का अनुसंधान करते हैं देखा जाए तो यह भी प्रतिभिज्ञा चिंतन के आधारभूत आवर्ती प्रतिमानकों पैराडाइम्स प्रति में से एक है कर्म क्रिया व्यापारण है ऊपर संदर्भित अंतस्थ का बहिर्भाषण इस प्रकार कर्ता की क्रिया अंतस्त का बहिष्करण एक ही ठहरते हैं इस पूरी प्रक्रिया में अभिनव एक सूक्ष्म क्रम लक्षित करते हैं वो मैं छोड़ रहा हूं हम लोग प्रश्न चौदह पे आते हैं प्रश्न ये है कि स्मृति निर्विकल्प ज्ञान न होकर विकल्प ज्ञान की ही एक विधा है इस बिंदु पर बौद्धों और शैवों में मतभेद नहीं है पर मतभेद है विकल्प के स्वभाव को लेकर बौद्धों के अनुसार विकल्प के द्वारा अर्थ का प्रकाशन असंभव है अनुभव ने जिस अर्थ को ग्रहण किया था वो इस समय स्मृति के समय नष्ट हो चुका है स्वयं अनुभव भी नष्ट हो चुका है और यूं भी स्मृति अनुभव का एक ज्ञान दूसरे ज्ञान का विषय नहीं बनता इसलिए स्मृति अनुभव का प्रकाशन नहीं कर सकती इस प्रकार स्मृति के द्वारा किसी भी प्रकार पूर्व ग्रहित अर्थ के प्रकाशन की संभावना नहीं बनती अतः मैं यह याद करता हूँ हम एकदम स्मरा में ये ज्ञान यह ज्ञान ब्रह्म ही सिद्ध होता है बौद्धों में इसके विपरीत शैव स्मृति को विकल्प होने पर भी भ्रांति ज्ञान मानने की संभावना को जड़ से खारिज कर देते हैं स्मृति में पूर्वानुभूत अर्थ का अध्यवसाय मानना ही होगा अन्यथा सुषुप्ति या मूर्छा से उसका अंतर बताना कठिन होगा चूंकि स्मरण में विषय का अध्यवसाय होता है इससे ये सिद्ध होता है कि उसमें विषय का प्रकाशन होता है मैं पृष्ठ मेरे सामने घड़ी है मैं चाहूँगा कि आपको टोकना न पड़े प्रश्न पंद्रह स्मृत में विषय स्मृति के विषय में पंद्रह के अंत में शुद्ध दे की स्मृति के विषय के में ध्यान देने योग्य बात यह है कि जहाँ सिद्धांत पूर्वानुभूत विषय का स्मृति विषय ही स्मृति का विषय है स्मृति पूर्वानुभूत विषय के कुछ ही अंशों का अनुदन या विमर्शन करती है स्वलक्षण के सामान्य स्वलक्षण शब्द विषय के लिए प्रयुक्त होता है पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए स्वलक्षण ये बौद्धों में प्रयुक्त होता है काश्मीरियों में प्रयुक्त होता है क्या अंतर है? मैंने फुट नोट्स में दिया है इसलिए इसकी चर्चा इन्हें नहीं करते स्वलक्षण के सामान्या भाषों की गतिशील मिश्रणा होने के नाते काल के अतिरिक्त अन्य जितने भी सामान्य काल के अतिरिक्त जितने भी अन्य सामान्य भाषों का यूनिवर्सल जितने भी यूनिवर्सल्स पर्टिकुलर हैं पर्टिकुलर्स एंड यूनिवर्सल्स का ये शब्द काश्मीर शरीर का सामान्य भाषा शब्द का प्रयोग करते हैं हम दूसरे दर्शनों में सामान्य शब्द का प्रयोग करते हैं तो सामान्य है भाषों का प्राग विषय के स्वरूप घटक के रूप में प्रबोधन होता है पुनरुज्जीवन होता है स्मृत विषय उतना ही स्फुट होता चलता है यदि एक सामान्य भाष से ये एक्चुअली आभाषवाद की प्रक्रिया जब तक हम न समझे, तब तक हम इसको तो इसलिए मैं केवल ये इतना यही कहना चाहता हूँ कि जितना जितना ही हम जितने ही सामान्य भाषों का मिश्रण होता चलता है उतना ही विषय स्फुट होता चलता है तो ये उनका मानना ये है कि प्रश्न ये उठता है कि यहाँ तक तो कहते हैं कि स्मृति में जब इनका भावन करते हैं तो एक तरह से जैसे वस्तु तो हमारे सामने इस स्फुट हो जाती है एक तरह से बिल्कुल प्रत्यक्ष कर लेते हैं तब कहते हैं कि वो प्रत्यक्षीकरण जो है स्मृति में होने वाला स्फुट स्फुता के कारण वो किस प्रकार से प्रत्यक्ष से भिन्न होता है तो कहना है कि इसे प्रत्यक्ष नहीं माना जा सकता अत्यंत स्फुटीभूत स्मृति में भी विषय के ग्रहण की ग्रहणात्मक चेतना में तदानतंता बनी रहती है इसलिए उसमें अन्य सर्व अन्य साधारणीय सर्वप्रमात्म साधारणी नहीं होता जो कि एक प्रत्यक्ष प्रमाण का अनिवार्य घटक है इसलिए इस प्रकार अभिनव का दृढ़ निष्कर्ष है कि पहले देखे जाने का भाव ही विमर्श से युक्त होकर वर्तमानकालिक स्मृति भूमि में आकर सहपरामर्श का आकार ग्रहण करता है अतः विषयांश यहाँ प्रधान होता है और विमर्शन गौण पर पूर्वानुभूतता का अपलाप किसी तरह के नहीं होता मेरे पास दो तीन मिनट और हैं तो मैं अब आगे न पढ़के मैं अंतिम पढ़ना चाहूँगा कि अध्यक्ष महोदय जी घंटी बजाए तो एक्चुअली मुझे लगता है मैं विषय साधा न्याय कर रहा हूँ क्योंकि मैं बीच में को छोड़ने की स्थिति में नहीं हूँ और फिर भी छोड़ रहा हूँ तो इसलिए कोई तो ठीक नहीं तक ठीक है आप पाँच मिनट और, और, और आप पाँच मिनट में वो लिंक है क्योंकि ये ये फिर विफल विफल हो हो जाता जाता है है सारा प्रयास ही जी प्रश्न जरूर पूछिए प्रश्न पूछेंगे तो ऑफ़ हाउस मिनट्स नहीं। जी नहीं वो नहीं वो एक्चुअली मेरी एक एक प्रक्रिया प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में चेन बीच की घटित गायब होती है ना चलिए ठीक है समस्या ये है अध्यक्ष जी बहुत बहुत धन्यवाद मैं कोशिश करता हूँ को समस्या ये है कि स्मरण में वस्तु के प्रकाशन को कैसे समझाया जाए क्योंकि विमर्शन उसी का संभव है जो ज्ञान में प्रकाशित हो रहा है जबकि स्मृत का विषय अनुभव में प्रकाशित हुआ था शैवों का उत्तर ज्ञान प्रक्रिया को दो हिस्सों में प्रकाशांश और विमर्शांश में बांट कर चलता है प्रकाशांश में वो इससे सहमत हैं कि विषय का प्रकाशन अतीत काल में होता है और तब वो अनुभव में बाह्यतया इदम रूप से ही भाषित होता है इस प्रकार प्रकाशांश का संबंध अतीत से है विमर्शांश का संबंध अब से वर्तमान से स्मरण काल से है इस समय विमर्शन होता है यहाँ कठिनाई ये है कि प्रकाशन और विमर्शन इन दोनों व्यापारों में काल अलग अलग होने से दोनों व्यापारों का अस्तित्व ही संदिग्ध हो जाता है क्योंकि दोनों ही परस्पर आपेक्षी हैं परो परस्परों परस्पर उपजीवी शैवों को ये ये आशंका साधहीन लगती है बौद्धों के यहाँ ये कठिनाई इसलिए होती है क्योंकि वहाँ ज्ञान एक दूसरे से भिन्न होते हैं विमर्शन के समय प्रकाशन नष्ट हो चुका है पर शैवों के यहाँ स्वतंत्र अहंतया अंतर्मुख होकर भिन्न भिन्न संवेदनों का उनके काल को त्यागे बिना उनकी एकता के भासन पूर्वक उस अंश विशेष का प्रकाश के तात्कालिक पूर्वानुभवकालिक बहिर्भाव इदंता रूपता का सॉरी पर, पर शैवों के यहाँ स्वतंत्र प्रमाता एक्चुअली मुझे देखने में थोड़ी सी कठिनाई होती है तो पर शैवों के चंद्र प्रमाता जिस क्षण अहमतया अंतर्मुख होकर भिन्न भिन्न संवेदना संवेदनों का उनके काल को त्यागे बिना उनकी एकता के भाषण पूर्वक उस अंश विशेष का विमर्शन करता है उसी समय उस अंतर् विमर्शन में प्रमा प्रकाश के तात्कालिक पूर्वानुभवकालिक बहिर्भाव इदंता रूपता का अवभाषण होता है और विमर्श का वर्तमान कालीन अंतर्मुख अवस्थापन इसी अर्थ में वेदक ज्ञाता वेदता वेदन अर्थात प्रमाणमुख प्रमाण रूप बहिर्मुख ज्ञान से बढ़कर होता है अतिरिक्त होता है वो केवल अहमात्मक विमर्शन ही नहीं करता वो केवल जानता ही नहीं है अपितु ज्ञानों के मनोनुकूल संयोजन और वियोजन करने में भी स्वतंत्र है इसीलिए प्रमाता के परामर्श का स्वरूप है मैंने घट को देखा था घटम हम अनबहू मैंने घट का अनुभव किया था इसी के संक्षिप्त परामर्श की विधा है सह घट रूप सह घट ये इस प्रकार का परामर्श इस प्रकार अब आप देखिए कि बहुत महत्वपूर्ण ही अंश में छोड़ना नहीं चाहता था इस प्रकार स्मरण की अनुसंधानात्मक क्रिया अपने अनुसंधाता स्मरता से अभिन्न है उत्पल का निष्कर्ष है कि भिन्न कालों में होने वाले ज्ञानों में अंतर्निहित एकता है और उसी अनुसंधान का नाम ज्ञाता या प्रमाता है यहाँ हम स्पष्ट देखते हैं कि इस एकता पादन में काश्मीरी प्रमाणवित्त प्रकाश विमर्श और अंतरबाह्य इन दोनों के पैराडाइम्स का उपयोग करते हैं अभिनव इस स्पष्टीकरण को ग्राह्यांश और ग्राहकांश की शब्दावली में और भी धार देते हुए कहते हैं कि स्मृति और अनुभव इन दोनों ज्ञानों के बीच न तो ग्राह्यांश और न ही ग्राहक अंश में कोई खाई है वो स्मृति के उपरुक्त दो भागों में बांटकर उसकी प्रक्रिया को स्पष्ट करते हैं स्मृति दो विमर्शों का एक ही भवन है या प्रमाता की दृष्टि से दो विमर्शों का एक ही कर्म है पहले विमर्श का संबंध अर्थभाग अर्थांश से है यहाँ प्रकाश का संबंध पूर्व काल से है दूसरे विमर्श का संबंध स्मृति के निजी आत्मभाग स्वा स्वात्मांश आत्मसंवेदन से है यहाँ प्रकाश विमर्श से अनुग्रही होने के कारण काल से अवच्छिन्न नहीं होता इस पद्धति से स्मृतिकालीन विमर्श पुनर्विमर्श पूर्व अनुभव के विमर्श से अपने को जोड़ता हुआ तन्नातरीयक विमर्श सहित पूर्व में उनके शब्दों का प्रयोग मैंने किया अपने को जोड़ता हुआ पूर्व अनुभव के विषय प्रकाश को भी अपने ही अंदर सहज समेट लेता है इस तर्क में अभिनव की अधिक दृष्टि मेटाइपिस्टमोलॉजिकल उनका के अप्रोच है कभी उनमें शोता है उपयुक्त प्रतिपादन की केंद्रीय प्रेरणा ये सिद्ध करने में रही है कि एक गतिशील प्रमाता को माने बिना ज्ञान व्यापारों के वैविध्य और उनके अंत की व्याख्या नहीं की जा सकती अनुभव करने वाला अन्य हो और स्मरण करने वाला अन्य तो यह अन्य स्मरता तार्किक रूप से संभव नहीं है प्रमाता की एकता के द्वारा अनुभव और स्मृति की इसी एक रूपता को प्रतिष्ठापित किया गया है मैं अब अंतिम पैराग्राफ पढ़ के इसको समाप्त करता हूँ क्योंकि तो मैं आपको पृष्ठ 22 पर लाना चाहता हूँ इस बिंदु पर अभिनव ज्ञान दूसरा पैराग्राफ इस बिंदु पर अभिनव ज्ञान मीमांसा से तत्व मीमांसा में प्रवेश कर जाता है अध्यवसाय में निर्विकल्प प्रत्यक्ष का अंतर्मुख स्वतंत्र अंतर्मुख प्रमाता में अहमतया आरोहण शैव दार्शनिक के लिए सारे विकल्प स्मृति आदि ज्ञानों का उपलक्षण है वस्तुतः ये बात उन सभी स्थलों पर लागू होती है जहाँ एक ज्ञान दूसरे ज्ञान एक ज्ञान का दूसरे ज्ञान से ज्ञानांतर से परामर्श होता है वहाँ भी मैं विकल्पन करता हूँ मैं स्मरण करता हूँ सर्वत्र अहंता में निरूढ़ पूर्वक विकल्प आदि प्रवृत्त होते हैं इसीलिए इन्हें आत्मा की शक्ति विशेष के रूप में स्वीकार किया गया है महेश्वर रूप स्वात्मा को ज्ञान स्मृत्यपूर्ण शक्तिमान कहने का यही प्रयोजन है इस निबंध का केंद्रीय आग्रह काश्मीरी शैवों की स्मृति की अवधारणा के विषदन पर रहा है लेख का कलेवर बड़ा हो गया है फिर भी अनेक प्रश्न उत्तर मांगते हैं और इस लेख के विस्तारण या उत्तर लेखन की अपेक्षा करते हैं एक प्रश्न तो यही है कि यदि स्मृति स विषय ज्ञान है तो उस विषय का जैसा अनुभव जैसा अनुभव किया हाँ जैसा अन, उस विषय का जैसा अनुभव किया था वैसा ही परम एक प्रश्न तो यही कि स्मृति यदि स्मृति सविषय ज्ञान है और वो उस विषय का जैसा अनुभव किया था वैसा ही परामर्श कर परामर्शन करती है तो उसे प्रमाण की श्रेणी में क्यों न गिना जाए दूसरा असमाहित प्रश्न है कि प्रत्यक्ष अध्यवसाय स्मृति विकल्प सभी बाह्य विषय का प्रकाशन करते हैं तो इनके द्वारा गृहीत विषयों में अंतर क्या है तीसरा प्रश्न है कि सामान्य विकल्प स्मृति विकल्प और स्वतंत्र विकल्प अर्थात कल्पना या उत्प्रेक्षण ये सभी विकल्पात्मक व्यापार हैं तो इनके पारस्परिक विभेदन का आधार क्या होगा चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न है संस्कारज ज्ञानों को लेकर स्मृति संस्कारजन्य स्मृति संस्कार जन संस्कार जन्य सं, ज्ञान है लेकिन सब पृष्ठ टे, तेईस के ते अंतिम पैरा चल रहा है लेकिन स्वप्न संकल्प ये भी संस्कारज है अध्यवसाय को लेकर थोड़ा उहापोह है यहाँ पर थोड़ा सा दो दो दृष्टि मिलते हैं ऊपर के विवेचन में हमने देखा था कि अध्यवसाय असंस्कारज ये पोषण छूट गया है कि अध्यवसाय असंस्कारज ज्ञान है लेकिन ऐसे भी स्थल हैं जहां अध्यवसाय के संस्कार होने का भी उल्लेख किया गया है इस संबंध में तृग्दर्शन की निर्णायक दृष्टि का निर्धारण अपेक्षित है इन सबसे भिन्न प्रश्न एक ये भी है कि क्या ध्यान दीजिएगा जैसे कि क्या स्मृति की कोई सांस्कृतिक भूमिका भी हो सकती है इस कल्चरल रोल असाइन टू स्मृति ऐसा लगता है कि अभिनव इस पर भी विचार करते हैं एक और भरतघरी की परंपरा है जो श्रुति और स्मृति दोनों को आगम की अविच्छिन्न परंपरा में अंतर्भूत मानती है तो दूसरी और अभिनव है जो मनु आदि की स्मृति को विशुद्ध ज्ञान मीमांसी शब्दावली में उसे ढालते हुए अनादि परमेश्वर के पूर्व प्रकाश का प्रमाणीकरण मानते हैं इन समाहित प्रश्न असमाहित प्रश्नों के भविष्य अनुसंधान के इंगित निर्देश के साथ इस आलेख को विराम देना उचित होगा धन्यवाद प्रोफेसर नवजीवन दस्तोगी ने भारतीय दर्शन की केंद्रीय समस्या पर विचार से इस पत्र को आरंभ किया है और मैं समझता हूँ ये हम लोगों का सौभाग्य है कि प्रोफेसर भट्ट की उपस्थिति में इस समस्या पर विचार को हम कर रहे हैं मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वे इस पत्र पर अपना अपना निष्कर्ष